मिस्टर तलवार का घर बहुत बड़ा था और यहां सबके अलग अलग कमरे बने हुए थे मिस्टर तलवार विक्रांत और बाकी के दोनों पुलिस वालों को लेकर घर के दूसरे फ्लोर पर लेकर आए हुए थे वहां पर एक रूम को दिखाते हुए बोले ये रोहन का कमरा है वो इसी रूम में रहा करता था उसके सारे सामान वैसे ही पड़े हुए है जैसे वो छोड़कर गया था मैंने इस कमरे में कुछ भी चेंज नहीं किया है सब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है विक्रांत ने बड़े ध्यान से इस कमरे का निरीक्षण करना शुरू किया वीरेंद्र तलवार के घर के सेकंड फ्लोर पर ये इकलौता ऐसा कमरा था जिसकी खिड़कियां सन फेसिंग थी रोहन के कमरे में उसके पसंद की सारी चीजें वैसी ही रखी हुई थीं। कमरे को काफी डेकोरेट भी किया गया था इस चीज से विक्रांत ने अंदाजा लगा लिया की रोहन को घर में बहुत प्यार और सम्मान मिलता था इस कमरे में जितने भी सजावट के सामान रखे हुए थे वो सब काफी ओल्ड फैशन के थे बहुत पुरानी और एंटीक चीजों से उसका कमरा सजा हुआ था उसका बेड कमरे की अलमारी टेबल चेयर सब कुछ वुड की बनी हुई थी सबसे खास बात यह थी ये सभी वुड कार्व किए हुए थे इन पर कोई मामूली कार्विंग नहीं थी बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी नेशनल लेवल के आर्टिस्ट ने इन फर्नीचर पर कार्विंग का काम किया है तो सब फर्नीचर घर में ही बनाया गया था तलवार ने विक्रांत को बताया भले ही हमने सबसे अच्छी लकड़ी का इस्तेमाल नहीं किया था लेकिन अभी ये फर्नीचर अगले सौ साल तक ऐसे ही बने रहेंगे वाह गजब है बहुत अच्छा काम है एक पुलिस वाले ने बीच में ही बोलते हुए कहा अब जब हम लोग अपने नए घर में शिफ्ट होंगे तब तक प्लीज आप हमारे लिए भी ऐसे ही फर्नीचर बना दीजिएगा विक्रांत ने इस पुलिस वाले की तरफ अजीब सी नजरों से देखा जिसे तुरंत ही उसे एहसास हो गया की इस वक्त उसे शांत रहना चाहिए फिर इसके बाद वो पुलिस वाला भी बिल्कुल सीरियस होकर खड़ा हो गया विक्रांत बड़े ध्यान से लकड़ी के के बने इन फर्नीचर को देख रहा था। उसने देखा कि रोहन अलमारी और बेड पर जो वुड कार्विंग की गई थी उसमें इंसानों और जानवरों की भी संरचना बनाई गई थी और ये इतनी सफाई से बनाया गया था कि लग ही नहीं रहा था कि ये लकड़ी पर बनाया गया है वास्तव में इतनी सुंदर कारीगरी खुद विक्रांत ने भी आज तक कभी नहीं देखी थी कोई भी इनकी सुंदरता और हाथ की सफाई देखकर दंग हो सकता था ये सब रोहन नहीं बनाया है। मिस्टर हैलवार ने विक्रांत को बताया जब वो मात्र तेरह साल का था तभी मेरे साथ वर्कशॉप में आकर काम करता था उसका इन सब काम में बहुत मन लगता था बहुत अच्छा काम करता था वो उसके काम में इतनी सफाई थी कि मेरे वर्कशॉप में काम करने वाले सीनियर कारीगर भी इतनी सफाई से काम नहीं कर पाते थे ओह विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और अपने इसी काम के चलते उसे पुणे की जेल से यहाँ आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था ना और उसे फर्नीचर वर्कशॉप में काम करने की छूट भी दी गई थी ना हाँ लेकिन मिस्टर तलवार ने हाथ से पैसे गिनने का इशारा करते हुए कहा यह भी लगा था अब बिना पैसे के कहा कोई सरकारी काम होता देखिए भले ही रोहन मेरा सगा बेटा नहीं था लेकिन फिर भी कभी मैंने उसे अपने सगे बेटे से कम नहीं समझा वो भी मुझे बहुत पसंद करता था वुड कार्विंग का काम उसे मैंने ही सिखाया था बहुत कम समय में वो वुड कार्विंग का मास्टर हो गया था मैं तो चाहता था कि वो हमेशा वुड कार्विंग का ही काम करे अगर उसने अब तक ये काम छोड़ा नहीं होता तो निश्चित तौर पर आज देश के सबसे बड़े वुड कार्विंग आर्टिस्ट में से एक होता लेकिन उसकी माँ को लगता था कि उसका बेटा वुड कार्विंग करेगा तो उनकी रेपुटेशन डाउन होगी मीनाक्षी चाहती थी कि रोहन एक्टिंग सीखे और वह फिल्मों में एक्टर का काम करे अब मैं भी रोहन का सोतेला बाप था तो मैं उन दोनों के बीच अपनी बात कैसे रखता अंत में रोहन ने भी अपनी माँ की बात रखने के लिए एक्टिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया और फिर उसने वुड कार्विंग का काम छोड़ दिया था रोहन काफी इंट्रोवर्ड टाइप का था वो कभी एक्टर बनी नहीं सकता था फिर भी वो इसके लिए ट्राई करता रहा लेकिन ये बात भी है की अगर वो वुड कार्विंग करना ना जानता रहा होता तो उसे जेल में ना जाने कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती अच्छा तो क्या रोहन को उसकी मां के बारे में पता है विक्रांत ने अपने हाथ में लिए हुए वुड कार्विंग को नीचे रखते हुए पूछा मां के बारे में आ गया उन्होंने उत्तर दिया मतलब मिनाक्षी की बीमारी के बारे में हाँ पता है जेल में जाने के बाद जब रोहन थोड़ा नॉर्मल हुआ तब मैंने उसे बताया था उस वक्त भी वो बेचारा बहुत दुखी हुआ था अच्छा आपको क्या लगता है विक्रांत ने फिर सवाल किया अब जैसा कि रोहन जेल से भाग चुका है तो क्या अब वो अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा अब ये मिस्टर तलवार को सच में इस बारे में कोई आईडिया नहीं था वो अब तक इतने इमोशनल हो चुके थे कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का क्या जवाब दें मुझे क्या पता इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर रोहन जेल से भागा क्यों दस साल वो जेल में काट चुका था अब मात्र नौ साल बाद वो जेल से बाहर निकलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकता है आज से नौ साल बाद वो चालीस साल का रहेगा और तब भी वो चाहे तो बड़े आराम से अपनी जिंदगी की नई पारी शुरू कर सकता था लेकिन इतना कहते कहते मिस्टर तलवार और ज्यादा इमोशनल हो गए उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था फिर विक्रांत ने मिस्टर तलवार से रोहन के साथी के बारे में सवाल किया ताकि ये पता लग सके कि जेल में ऐसा कौन था जो उसकी मदद कर रहा था देखिये रोहन बहुत इंट्रोवर्ड टाइप का था उसकी ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं थी और जेल में अगर उसकी किसी से दोस्ती हुई भी थी तो तो भी मुझे नहीं लगता कि कोई उसकी जेल से भागने में मदद करेगा और सच कहूं अगर ऐसा कोई है तो मैं भी उस आदमी के बारे में जानना चाहता हूं जिसने उसकी जेल से भागने में मदद की है उसने रोहन की मदद नहीं की है बल्कि उसकी जिंदगी से खिलवाड़ किया है मुझे मिल जाए तो मैं उस आदमी को सबक सिखा दू उसने मेरे बच्चे की जिंदगी खराब कर दी है इसके बाद रोहन के कमरे में उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए सामान का निरीक्षण करते हुए विक्रांत को आखिर में रोहन की एक फोटो मिल गई इस फोटो में रोहन के साथ ही विजय सेंगर और टीना भी थी विक्रांत इस फोटो एल्बम को लेकर उसे बड़े ध्यान से देख रहा था ताकि फोटो देखकर ही वो कोई ना कोई क्लू ढूंढ सके इस फोटो एल्बम में ज्यादातर फोटो इन तीनों के परफॉर्मेंस की है जिसमें ये तीनों एक्टिंग करते नजर आ रहे थे हालांकि कुछ फोटोज में ये तीनों एक साथ भी मस्ती करते नजर आ रहे थे टीना की फोटो देख लग रहा था कि वो काफी हंसी मजाक करने वाली और एंजॉय करने वाली लड़की थी उसने एक फोटो में रोहन के बालों को पकड़ा हुआ था जबकि दूसरे हाथ से विजय का कान पकड़कर खींच रही थी इस फोटो में विजय के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान दिख रही थी जबकि रोहन बिल्कुल शांत खड़ा था फोटो देखकर ही कहा जा सकता है कि रोहन काफी इंट्रोवर्ड सा था वो बहुत शर्मिला था इसके साथ ही विक्रांत ने उस फोटो के जरिए यह भी ऑब्जर्व किया कि रोहन विजय की तुलना में ज्यादा सुंदर और हैंडसम था उसका चेहरा और बॉडी दोनों ही विजय से ज्यादा अच्छा था शायद इसी वजह से टीना को रोहन ज्यादा पसंद आया था और उसने रोहन को अपना बॉयफ्रेंड बनाया था विक्रांत काफी देर तक इन फोटोज को देखकर क्लू ढूंढने की कोशिश करता रहा विक्रांत इसके जरिए किडनैपिंग केस और 10 साल पहले हुए लेकिन यहां पर मौजूद हेडक्वार्टर की पुलिस टीम को यही लग रहा था कि विक्रांत रोहन नेगी के जेल से भागने के बारे में पता लगा रहा है इसलिए उन्हें विक्रांत पर कोई शक भी नहीं हुआ पूरे दिन विक्रांत रोहन नेगी के कमरे में बैठकर उसकी एक एक चीज का निरीक्षण करता रहा विक्रांत की ये इन्वेस्टिगेशन खत्म होते होते शाम हो गई। फिर विक्रांत पहले यहाँ पर मौजूद बाकी के दोनों पुलिस वालों से मिला और फिर रोहन के घर से निकल गया विक्रांत अभी इन दोनों इन्वेस्टिगेटर्स के सामने से निकल ही रहा था कि इन दोनों ने विक्रांत को तनकर से लूट किया उस वक्त उन दोनों की आंखों में आंसू भी आ चुके थे विक्रांत को समझ नहीं आया की आखिर ये दोनों इतने इमोशनल क्यूँ हो रहे हैं? वो काफी कन्फ्यूज था बाद में उन्होंने बताया की वो डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी के साथ काफी सालों तक रहे हैं और देवाशीष उनके बहुत अच्छे दोस्त थे ऐसे भी जब उन्हें पता चला कि देवाशीषा दिलवाई है तब उनके दिल में विक्रांत, को काफी बढ़ थी। विक्रांत को आते समय भाव विभोर होकर सैल्यूट किया था वो दोनों विक्रांत के काफी शुक्रगुजार थे और आते आते उन्होंने विक्रांत से ये भी कहा कि वो उसका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे साथ ही अगर कभी विक्रांत को उनकी मदद की जरूरत हुई तो वो एक आवाज में उसके लिए जान देने के लिए भी खड़े रहेंगे फिर वो तुरंत ही रोहननेगी के घर से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया दिन का सूरज अब ढलने लगा था आज का पूरा दिन विक्रांत इन्वेस्टिगेशन के लिए इधर उधर भटकता ही रहा लेकिन फिर भी उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली थी हालांकि रोहन नेगी के बारे में और विकास सेंगर के बारे में जानने को थोड़ा बहुत जरूर मिला था ऐसे में वो अपने आज की इस छोटी सी अचीवमेंट को भी केस सॉल्व करने की दिशा में एक मजबूत स्टेप मानकर चल रहा था लेकिन अगर वो केस की तय तक पहुंचना चाहता है तो फिर उसे लगातार इन्वेस्टिगेशन करते रहना होगा और वो भी सही तरीके से और स्टेप बाय स्टेप इन्वेस्टिगेशन करना होगा इसी सोच के साथ विक्रांत को एक और जगह पर विजिट करने का खयाल आया जहाँ से उसे इस केस के बारे में बड़ा सबूत हाथ लग सकता था यह क्राइम सीन था जहां पर दस साल पहले टीना गांधी का मर्डर हुआ था जिसके मर्डर के इल्जाम में रोहन नेगी जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा था विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से भी उसे कोई मजबूत क्लू मिल सकता है